आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं ओएनजीसी के विशेष विजिलेंस ऑफिसर हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर रामराज सिंह जी तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर रामराज सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप और मैं पहली बार ही इस मंच पर मिल रहे हैं तो हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं लेकिन हमारे श्रोतागण को आपका परिचय हो जाए इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में खुद ही बताएं। धन्यवाद मेरा जन्म एक गांव में दौलतपुर इसका नाम है मैनपुरी जिले में उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो सरकारी स्कूलों से की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने इंटरमीडिएट पास करा आगरा विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ केमिस्ट्री में उपाधि प्राप्त की तदुपरांत गोरखपुर विश्वविद्यालय से रॉकेट फ्यूल्स पे अच्छा हमने पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई क्या बात? एक उसके बाद हमने सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पद नहीं। नहीं। भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट में कार्य करा और 1980 में ये भारत सरकार की जो कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन उसमें क्लास वन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करा क्या बात ओएनजीसी में करीब मैंने 35 वर्ष तक कार्य किया उसमें मुझे जो ऑयल क्षेत्र का रिसर्च का ऑयल फील्ड ऑपरेशंस का और अंत में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एज ए अधिशासी निदेशक विजिलेंस डिपार्टमेंट का अनुभव प्राप्त हुआ और इस अनुभव से जो मैंने खास बात सीखी कि जीवन के लिए जो तीन बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं उसको कहते हैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और शायद जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सही बात है। इस पॉलिसी <laughs> को मैंने जीवन भर प्रयास किया है जी जी। मैंने कह सकता हूँ प्रयास किया है क्या बात है? कि मैं इसको आ, पूरी तरह से, से मतलब लागू करूँ और उस पे हमें सफलता भी मिली है मुझे पूरा विश्वास है क्या बात है अच्छा डॉक्टर रामराज जी ये बताइए की आपके परिवार में कौन कौन है हमारे परिवार में हमारी श्रीमती जी सुमन चौहान का निधन एक कैंसर की बीमारी से नहीं, नहीं। 2011 मार्च में हो गया था और अदरवाइज हमारे एक पुत्र पुत्रवधू और उसके दो बच्चे दो बेटियां दोनों अपने घर विवाहित हैं और संपन्न परिवारों में ब्याही हुई हैं ये हमारा छोटा सा परिवार है और गांव में हमारा छोटा भाई है वो वकील है और परिवार के अन्य हमारे जो सभी लोग हैं एक हमारा भाई मेजर जनरल आर्मी से रिटायर हुए हैं तो हम लोग जमीदार परिवार के थे तो हमारे सभी भाई वगैरह सब प्रसन्न और ईश्वर कृपा से ठीक हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपके परिवार में सब ठीक है और आपने जैसे ओएनजीसी में काम किया वहाँ पर जो होनेस्ट बेस्ट पॉलिसी को लागू कर आपने उसका ऊपर अच्छी तरह से काम किया है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे जो वर्तमान समय का जो संसार में जो परिस्थितियां चल रही हैं जो सिचुएशंस हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है कि मनुष्य जीवन आगे बढ़ रहा है या फिर कहीं ना कहीं उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है क्या फील करते हैं आप हम दो बात कहना चाहते जैसा कि मुझे ओन में रहते हुए काफ़ी विदेशों का अनुभव भ्रमण का है अच्छा, अच्छा। मैंने अमेरिका भ्रमण किया यूरोप भ्रमण किया सिंगापुर भ्रमण किया मैंने खास बात देखी हमने विकास तो पकड़ा विकास और भोग ये दो चीज़ें बढ़ रही हैं जबकि जो हमारी भारतीय कल्चर की जैसे कि हमारे विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे यहाँ त्याग और सेवा ये दोनों बातें और सत्यता गांधी जी ने कहा था सत्य तो मेरा पक्का विश्वास है कि जब तक इस देश में हम सत्यता को जैसा हमारी जानकी जी को भी मैंने सुना आएन, है इन्होंने दो शब्द कहती हैं धर्म और कर्म वो कहती हैं धर्म में सच्चाई होनी चाहिए ट्रुथ और कर्म में प्रेम और नम्रता मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसको अनुकरण करता हूँ दूसरा मैं ब्रह्मा कुमारी की बात कहना चाहूँगा ये सिस्टर शिवानी ने एक आर टू दी फोर उनका बात है और मैं सोचता हूँ जीवन के हर क्षेत्र में बहुत सफल है आर मीन्स पहला है रोल दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरा है आपके रिसोर्सेस चौथा रिलेशनशिप मैं ये समझता हूँ कि किसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अगर ये चारों चीज़ें आप ठीक से करें तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चुके सूरज भाई जी को जो मैंने सुना हुँ. बीच बीच में वो जो समान की बात कहते हैं आई थिंक समान तीन चीज़ें हैं सबसे पहले अगर व्यक्ति में अपना कॉन्फिडेंस है सेकेंड हार्ड वर्क है और थर्ड है अटमोस्ट फेथ इन दिअल माइ टी आई थिंक ये तीन चीज़ों के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है और शायद मैंने इन्हीं चीज़ों को और एक मेरा जो मंत्र रहा है एक मुझे प्राइमरी क्लास में पढ़ाया जाता था वर्क वाई लू वर्क प्ले वाई लू प्ले दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे मैंने इसको लाइफ में कोशिश की है और मैं सफल हुआ हूँ ऐसा मैं मानता हूँ क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय को देखकर कुछ चीज़ें परिवर्तन करने की भी हैं और कुछ चीज़ें बदलने की है जो आपके शब्दों से पता चला अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें और उसको अगर हम लोग अप्लाई करें इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में तो नक्की मुझे विश्वास है कि हम लोग जिस दिशा में जाना चाहिए उसी दिशा में नहीं देश की प्रगति होगी और जो भारत गुरु हम पीछे हो रहे हैं दूसरा जो समस्या अभी जा अगर समस्याओं पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं हाँ हाँ सबसे बड़ी समस्या इस देश में जो युवा की है हम नशे के बहुत आदे हो रहे हैं ग्रेट प्रॉब्लम मीन्स नशा आपका किसी तरह का हो सकता है अगर आप गांव में जाइए सुबह से शाम तक लोग आप देखिए कि शराब जुआ उसके बाद कहीं नहीं खाए चले जा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मेरा विचार ये है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण विकास और उसके साथ अगर आप विकास करें और जो ये गॉडली ज्ञान ब्रह्मा कुमारी जी बहुत अच्छा कर रही हैं मुझे पूरा विश्वास है कि इस ज्ञान अगर ये सब में जाए और लोगों की जो भावनाएँ बदें तो अपने देश में विकास भी होगा शक्ति की कोई कमी नहीं है बहुत ही अच्छी बात आप डॉक्टर रामराज जी आप बता रहे हैं कि किस तरह से जीवन शैली आज का हमारा है कई हम लोग विकास के साधन हमारे पास है अच्छे अच्छे विषय विशे, विशेष टेक्नोलॉजी हम लोग अपना रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो लाइफ में जो नशे की बात आपने कहा इवन गांव में क्या शहरों में भी ये चीज़ हर जगह हर जगह है ही है और इसमें कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है यानी इसको पीछे छोड़कर हम अपने जीवन के मूल्यों के साथ अगर जीना शुरू करें खुशी से जीना शुरू करें तो काफ़ी बदलाव आ सकता है और इसमें देश और देश में रहने वाले सभी की जीवन शैली जो है खुशहाली खुशहाली एक टोटल हैप्पीनेस जिसको कहेंगे हम लोग वो पूरा ही आ सकता है बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं जैसे कि आप अभी रिटायर हो चुके हैं ओ जी सी से लेकिन कई बार ऐसा होता तो है ना कि हम लोग टेंथ या ट्वेल्थ या हमारे पास जब डिग्री आती है तो हम लोग का एक विजन होता है कि हमें यही फील्ड में जाकर काम करना है आपका कैसा रहा कि मेरा विचार बहुत क्लियर है तीन बातें बताएं जो इस देश में सबसे बड़ी कमी इम्प्लीमेंटेशन की जी जी जी जी मेरा केवल एक मंत्र है मैं विश्वास वर्क में करता हूँ कृष्ण के उनको मानता हूँ कि कर्म जो सात्विक कर्म है वो किए जाएं और समय की और धन की बर्बादी न हो क्योंकि जो भ्रष्टाचार मुद्दा जैसे हमने बताया उस पर हम ज्यादा समय न लेके कि भ्रष्टाचार तो क्या हम पहले ईमानदार हैं आजकल पेरेंट्स जाके अपने बच्चे के नंबर बढ़ाते हैं यूपी और जहाँ पे सभी स्टेट्स का नाम नहीं लूँगा कि गर्व महसूस करते हैं कि बच्चों को नकल करा के पास कराया जाए हम कहाँ जा रहे हैं हमारा उद्देश्य क्या है कि जो मैं रिटायर अपने को नहीं मानता नहीं। मुझे यह है कि जो एक ईश्वर ने मुझे मौका दिया है और जिन मूल्यों को मैं कहना चाहूँगा मैं अपनी सब पहला गुरु अपनी दादी को याद करूँगा जिन्होंने मुझे संस्कार दिए Hmm. कि ऑनिस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मेरे फादर उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई मेरे गुरु डॉक्टर उसतोगी उन्होंने जो सिखाया और जो मेरी पत्नी वो भी मेरी एक बहुत सहयोगिनी अच्छी थी एक स्वच्छ महिला और ईमानदार महिला और जो मेरे आगे बढ़ने में उन्होंने त्याग किया hmm. खुद पढ़ी लिखी विदेशी थी लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें अभी इस देश में इतने लोग दुखी हैं कि लोगों को खाने को नहीं है नहीं। और लोग क्या है हर व्यक्ति पैसा जोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है और दूसरा क्या है कि जो हमारा मीडिया कुछ तो जैसे आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के लेकिन कुछ चैनल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम दे आर नॉट डूइंग करेक्ट वर्क जो कि करना चाहिए कि देश के युवा को जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं उनको एडमायर करता हूँ बहुत अच्छी तरह से करता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम को एडमायर करता हूँ और जैसे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि जब आप कहीं लीड हो तो जब अगर फेलियर हो तो उसे तो आप एक्सेप्ट करें और सक्सेस टीम को दें और शायद ये जो मैंने मंत्र लगाया तो मैं इस पद पर अपनी कंपनी को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुझे अवसर दिया और उस अवसर से मैंने जो देश की सेवा की और आगे जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है तो सबके सहयोग से मतलब बात सहयोग के बिना तो आप नहीं चल सकते लेकिन ईश्वर का अगर साथ है और लोगों का साथ है तो हम पक्का विश्वास करते हैं कि हर चीज़ ईमानदारी से सच्चाई से ही की जा सकती है जैसे देश आज़ाद हुआ था चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप अपने मन के भाव हमारे साथ अपने वर्क फील्ड के साथ जुड़ी हुई बातें हमारे साथ शेयर किया आइए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शक्ति होती है जो उसको आगे बढ़ाता है तो आप अपने पास वो कौन सी ऐसी शक्ति को मानते हैं जिसके कारण आप यहाँ तक पहुँचे हैं मैं जो अपनी शक्ति मानता हूँ जो कि बचपन में मेरी दादी ने डाली थी कि बेटा काम करना है और आगे बढ़ना है मतलब उस समय ये आगे बढ़ना है नहीं। ये नहीं पता था आ गए थे अब मैं दूसरी बात ये मैंने जो मेरे मन में बार बार विचार उठ रहे हैं कि मुझे काम करना है मुझे काम करना है काम करना है सही पथ पे और देश के विकास में आगे हाथ दिन रात लगाना है और लोगों की जो कष्ट हैं वो अगर जितने कम हो पाए उसके लिए सतत प्रयास करना है ये मेरा विचार है चलिए बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर रामराज सिंह जी और एक बात जैसे कि जीवन में हर बार हम सफल होते ही हैं ऐसा भी नहीं है कभी कभी हमारी कुछ कमियां जो है हमें आ, हम उसको दूर करना चाहते हैं लेकिन आदतवश या फिर कुछ ऐसी बातें आ जाती है कि हम लोग उस चीज़ से दूर नहीं हो पाते हैं तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा वीकनेस है जो आप बताना चाहेंगे मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी मैं लोगों को सुनता नहीं था हो क्योंकि जब मुझे एक एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में ओएनजीसी ने ग्लोबल ट्रेनिंग दी सीईओ की जो लोग बनते हैं जी जी, जी. तो सबसे बात उन्होंने देखी कि आपकी जो कमी है कि आप सुनते नहीं हैं एक ये कमी थी उस वजह से कभी कभी लाइफ में और दोस्त दुश्मन की पहचान अच्छा हाँ। अगर आप दोस्त दुश्मन की पहचान समय पे ना करें तो सभी कभी आप आगे बढ़ने में कठिनाई आ जाती है लेकिन हर समय कोई ईश्वर का या गुरु का हाथ मेरे पास रहा मैं अपने गुरुओं को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा डिफरेंट लेवल पे आ, मैं शेयर करना चाहूँगा सबसे पहले एक ट्वेल्थ मैं जब इलेवेथ ट्वेल्थ में शहर में आया तो हमारे एक श्री राय सिंह जी थे अध्यापक उन्होंने पता नहीं उनमें मुझे मैं क्या देखा बिल्कुल गांव का बच्चा आया हुआ है उसने बैठा हुआ है लेकिन वो जो बताते थे मैं लिखता रहता था और जब टेस्ट हुआ तो उसमें दस में आठ नंबर आए अच्छा एकदम लोग एक लो डेढ़ दो आए तो मैंने देखा कि अगर आप जो भी कार्य करें जो भी कार्य करें चाहे सफाई करें चाहे उसको लगन से करें तो सफलता मिलती है नहीं। नहीं। नहीं। और वीकनेस में जैसे बोला कि वीकनेस में लोगों को साथ लेके चलना चाहिए ये सीखा बोलना सुनना चाहिए क्योंकि अगला अगले का अगर जब तक आपने ये नहीं जाना कि उसके मन में क्या है आप अपने को सुधार नहीं सकते तो लोगों को साथ लेना मैं समझता हूं कि लोगों को साथ अकेले चना नहीं फूट सकते टीम वर्क जो है वो सफलता दिलाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आप खुल के ये बात बताया कि एक ऑफिसर लेवल पे होने के बावजूद भी आपने अपनी कमी को जाहिर किया कि लोगों का आप नहीं सुनते थे तो ये कई बार होता है मुझे भी काफ़ी लोगों के साथ जब जब हम लोग किसी पोस्ट या पोजीशन पे आ जाते तो ये नेचुरली कुछ चीज़ें ऐसी गड़ जाती हैं कि हम समझते हैं कि हम राइट है फिर दूसरे का सुने क्यों <laughs> ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात ये है कि हम लोगों को अगर सुनेंगे नहीं तो उनकी समस्या हल भी कैसे करेंगे <laughs> उनकी भावनाओं की नहीं जानेंगे तो फिर उनके साथ तो हम हम भले अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो फिर क्लैशिश होगा कि अगर आप सही भी हो लेकिन आपके सही करने से दूसरों का अगर दुख पहुँचता है तो फिर वो दुखी हो जाएंगे सही, सही। तो काफ़ी चीज़ें हैं ये एक बहुत बड़ा विचार करने वाली बात है और इसमें अगर हम लोग हमारे जो ऑफिसर लेवल पे जो भी लोग हैं वो इन बातों को अगर समझे तो शायद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है और मिल काम करने में भी एक आनंद है नहीं मिलके मलग है और, और सबको एक में बात जस्ट बोल जी जी जो जी मेरी दादी का फिर मुझे याद आया उन्होंने जब मैं एट में आया जो आप लोग पवित्रता की बात करते जी जी हैं उन्होंने एक बात कही थी मतलब आ, मैं उस समय समझता था, था कि मुन्ना किसी लड़की से अकेले में बात नहीं करना अब मैं उसका मतलब नहीं समझा लेकिन मुझे अब ध्यान आ रहा है हमारी दादी में क्या ज्ञान था मेरी अच्छा उनका नाम शांति था असली बात बात बात क्या क्या है है तो एक सिमिट्री ये शांतिवन है, है <laughs> और उनके जो मतलब मैं जो जो जीवन में उन्होंने मेरे संस्कार डाले जी जी वो पनपते रहे मैं आगे पढ़ता उस समय तो केवल पढ़ना है फर्स्ट आना है टॉप करना है यूनिवर्सिटी आना है नौकरी लाना है अब ये हो रहा है कि जो हमें अपने देश ने इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी दी ग्लोबल एक्सपोजर दिया अब मैं चाहता हूँ देश के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और ऐसा करूँ कि जो लोग सब में प्यार बढ़े भाईचारा बढ़े और प्रगति हो प्रक्ति क्योंकि जो सुख और शांति की जो बात है जैसे मेरे पिताजी भी शिव के भक्त थे उन्होंने भी संस्कार डाले टीचरों ने डाले तो शायद आप मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो मेरे मन में, में बात थी हु, और इस विद्यालय में आके जो मैं स्टूडेंट बन के आया हूँ शायद हु, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं कुछ और अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा और आई फील क्वाइट एनर्जेटिक आके यहाँ जैसे जो जो मन में लगातार एक चलती रहती चिंताएं और क्या नाम जो हर्ष में विचार अननेसरी विचार आते रहते थे वो और मेरी इच्छा ये भी है कि अगर मैं एक मिनट को ये जो यहाँ के मुख्य लोग हैं उनके दर्शन एक सेकंड भी हो पाए तो वो मेरी इच्छा थी वो ईश्वर क्या करता है बट <laughs> मैं जब से आया हूँ और मैं अपने भाई ए, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ इन्होंने इतना प्रयास किया और शायद मैं नहीं नहीं मैं भी इसको ईश्वर की प्रेरणा महत्व हाँ है सही बात है क्योंकि जब इच्छा हो अब जैसे मैं तो जीवन में कभी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया सही बात है लेकिन अब आपने लगा तो आई थिंक जो मैं अपनी दिल की बात हूँ ये बात आपकी सुन के मुझे दादी जी की बात याद आती है दादी जी हम लोग को कभी ट्रेनिंग जैसे मैं मिलजोल करते थे तो हम लोग को मोटिवेट करते थी क्योंकि आप लोग घबराइए मत माइक पे जाकर जो ज्ञान है सुनाना है ऐसे सोच के मत जाइए आप जो अनुभव किया आपने ज्ञान सुना है उसको लाइफ में अप्लाई किया है बस आपको सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस सुनाना है आपको ये नहीं सोचना है कि ज्ञान देना है ज्ञान देने सोचेंगे तो फिर बहुत सारी नहीं, नहीं, आ जाएगी फिर वो सारी चीजें आप कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे मतलब वहां पर आप सुना नहीं पड़ा इसलिए दादी ने सिंपल कहा कि आपकी अंतर आत्मा में जो शांति आई है कैसे आई आपका अनुभव सुनाओ बाकी किसी को ये सुनाने की जरूरत नहीं है कि गीता में क्या कहा में क्या है वो सारी चीजें सुनाने की जरूरत नहीं है आप अपने दिल की बातें जो आपको पहले दिल कहता है बस दैट्स वेरी वंडरफुल थिंग और वो टच भी करें लोगों को जैसे दूसरा उन्होंने कहा जिस चीज के लिए तुम खुद गलत और सही का क्या पहचान है जिसके लिए छुपना पड़े सही उन्होंने कहा जिस काम के लिए छुपना ये मेरी दादी जैसे यहाँ भी दादी हैं ये है मेरी वो दादी थी ये भी दादी हैं कि वो यही जो दो चीजें थी कि जिस काम के लिए छुपना पड़े और नहीं तो उन्होंने कहा तुम फर्स्ट नहीं आओगे मतलब जो मेरे को कहा था ये दो काम नहीं करोगे कि अकेले में लड़की से बात नहीं करना अब क्या क्या जाने क्या होती उस समय उस समय आप जानते हो तो मैंने नोट कर लिया की दादी ने कहा अकेले में बात नहीं करनी मतलब बात माने कोई बात और दूसरा यह था कि भाई जो आप गलत छुप के काम करोगे तो वो गलत छुपना नहीं सही बात। और अगर गलत बात हो जैसे गलत बात है उसको एक्सेप्ट करने में बहुत सुख है।, है बहुत सुख है बहुत ही अच्छी बात और बात मेरे में भी कमियां हैं जैसे ऐसा नहीं होता हर व्यक्ति को क्रोध आता है जलन आता है ईर्ष्या आती है जैसे बहुत चीजें देखी है कि क्रिटिसाइज कि ना करो क्योंकि एनर्जी वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है सही बात और जब ईश्वर की इच्छा होती जैसे अब मुझे क्या करना मैं यहाँ से इसलिए आया हूँ कि मुझे दिशा चाहिए मतलब यहाँ से मिलेगा दादी का जो आशीर्वाद है कि कैसे काम कर सकें और छोटे लेवल शुरू करके देश पे करें क्योंकि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है मैं ये महसूस करता हूँ इस देश में पैसा बहुत है टेक्नोलॉजी बहुत है बट जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल नॉलेज इज अगर ये एड हो जाए तो सारी चीज़ें तो आई थिंक हम नंबर वन हो जाएंगे सब कुछ है जैसे मोदी जी तीन चीज़ कहते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है डिविडेंड है और हमारे पास डेमोग्राफी है लेकिन अगर स्पिरिचुअल और जुड़ जाए तो शायद दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती नहीं। नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये आपके खुद के अनुभव है इसलिए आप जो है दिल से बोलते हैं और दिल से कही हुई बातें जो है सबको अच्छी लगती है छू जाती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने कहा और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं और आप अच्छी तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं तो समाज से जुड़ने के साथ साथ समाज की सेवाएं कौन कौन सी आपने अगर की हो तो जरूर उसके बारे में बताइए देखिए समाज के मैंने आपसे एक अर्ज किया था जो भी एक समाज की सेवा के बाद मैंने केवल अपनी ओन के एक समय में एक काम पे ध्यान दिया मैं अपना लॉयल था इवन घर पे ध्यान नहीं देता था हमारी भूतपूर्व श्रीमती जी उन्होंने खुद घर बनवाया तो मेरा तो ये था कि मैं 100 मैंने शादी काम से कर रखी थी अच्छा अच्छा अच्छा इसके लिए मतलब लोग जानते थे हालांकि जब वो बीमार हुई तो मैंने उनकी सेवा की पाँच वर्ष तक खूब की अच्छा, कैंसर बीमारी में की ऐसा नहीं है और शायद उन्हीं के जाने के बाद हम यहाँ जुड़ गए समस्या नहीं शायद नहीं था क्योंकि जब मैं स्कूल लाइफ में आप कोई ऐसे सोशल फील्ड से जुड़े थे नहीं में स्कूल लाइफ में मैं केवल पढ़ने में मैं बिल्कुल ईमानदारी से मेरा ये था कि हमें क्लास में और डिस्ट्रिक्ट में और टॉप करना बस एक बीमारी थी खेलता था खूब गांव क्योंकि मेरी हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई है वो गांव लेवल पे हुई है हाँ हा। और सिक्स में ए बी सी डी एम ए सिखाई गई थी तो दैट मीन्स हम पूरा वो लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है मैथमेटिक्स हमारा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट रहा टीचरों के प्रिय रहे ऐसे क्रिश्चियन कॉलेज में आए तो सब टीचर प्रिय करते हर जगह हमारा मतलब जो गुरु रहे हैं हमारे पिताजी ने कभी ये नहीं पूछा हमसे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे सारा का सारा मैं क्रेडिट अपने दादी मेरी फर्स्ट गुरु स्परिचुअल गुरु और जो हमारे वेरिस लेवल पर गुरु मिले फिर यहाँ जब आए तो हमारे कुछ शिव चिंतक हमें अपने अच्छे ऑफिसर्स भी मिले ईमानदार मिले और जो मुझे संतोष है जिस काम के लिए हम कर रहे थे उसकी मुझे जिम्मेदारी एज है ए हेड कारपोरेट विजिलेंस डायरेक्टर एन का जो सौभाग्य मिला शायद मैं इसको बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ जो मेरी नेचर थी उस काम में मैं कुछ कर पाया और अभी क्या जो अनुभव मिला इस देश कंपनी के लिए बार बार इस देश को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने हमारे परिवार के लिए हमारी वाइफ के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च करा और हमारे लिए पूरा सुख दुख का ध्यान रहा बच्चे पढ़ गए छोटी सी एक झोपड़ी भी बन गई और अब मुझे ये है कि एनर्जी यहाँ आ रही है कि समाज के लिए जैसे मन में बताया नहीं आपको हमारा एक शिक्षा जब तक लोगों में नहीं है ज्ञान नहीं है और फिर स्वास्थ्य नहीं है स्वास्थ्य के बाद फिर आप इन्वायरमेंट को ठीक नहीं करेंगे ये तीन चीज़ें ठीक करो इस स्पिजअल से तो सब चीज़ ठीक होने लगेगी हुँ, हुँ, हमने क्या किया विदेश को देखा हुँ, हुँ, अमेरिका में फाइव डे वीक है तो लोग सुबह से पंद्रह मिनट पहले पहुँचते जैसे आप क्या हैं हमारे यहाँ मतलब है कि 11 बजे पहुँचो और फिर चार बजे चले जाओ हुँ, हुँ, तीन दिन दिल्ली में काम करो फाइलें मत देखो फाइल पर बैठे रहो खैर मैंने कोई फाइल ऐसी नहीं बैठी हमारे पास कोई फाइल आई अगर किसी का फोन कहीं से आया ऑल इंडिया लेवल पर मैंने तुरंत निर्णय रात दिन में दिया तो मुझे संतोष है कि आपने अपने, काम, अपने काम से और मैं अपने को ही देख रहा हूँ और अच्छा देखता हूँ बुराईया देखना छोड़ दिया अब जब से हो रहा है, है कि बुराई सब में हमें भी होगी सही बात है जैसे क्रोध है मैं बोलता हूँ आपसे ये था इगो कि नहीं नहीं क्या है मैं कि तुम क्या जानते हो सही बात है तो अब वो मेरे मन से अब बिल्कुल यह सुनता हूँ और सबको एक जो यहाँ आत्मा आत्मा के दृष्टिकोण से देखा तो उससे और अब हमें विश्वास ये है की इस देश का भविष्य भी अच्छा है और हम अपने को काफी जैसे व्यस्त महसूस करेंगे 24 घंटे में 48 घंटे काम करो मेरी बीमारी कर्म है बराबर। तो आप काम के साथ जब ये स्पिरिचुअल पावर जुड़ेगी कर्मयोगी तो बन जाएंगे बस वो, वो हो मेरा हो वही होगा और मैं इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूँ अब जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है आपसे, देश, जी देश जी। के 100 करोड़ रुपए हुए मैं एक उदाहरण देता हूँ देहरादून में एक सीवर लाइन साल से रही रही है, पड़ रही है, वो चलेगी नहीं।, नहीं, तो इस देश की इवन सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो केवल इम्प्लीमेंटेशन के मोनिटर से अच्छे रख लें सही बात है, तो सारा देश एक आपका स्पिरिचुअल पावर और इम्प्लीमेंटेशन दो मेरे मेन मुख, मुद्दे यही हैं मुख्य मुद्दे यही है और इन्ही पे मैं काम करना चाहता हूँ इस, इस सरकार को भी कहना चाहता हूँ क्या बात क्या बात अच्छा अब डॉक्टर राम राज सिंह जी एक बात बताइए कि जैसे कि मनुष्य के पास खाली टाइम होता है जी और जैसे मान लीजिए छुट्टी का दिन है जी। आप छुट्टी पर है जी। और खाली है तो उस समय आपकी क्या हॉबी रहती है आप क्या करना चाहेंगे मेरी हॉबी ये रहती खाली समय में दो काम करता हूँ एक तो मुझे प्रकृति से बहुत लगा है अपनी क्यारी में काम करना पौधे लगाना फूल ये मेरा रुचि है ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है शांति मुझे बहुत पसंद है दूसरे समय में अध्ययन करता हूँ आजकल जैसे मैंने अभी जब से अभी थोड़ा समय हुआ जी जी। मैंने विवेकानंद को पढ़ा गीता को पुनः पढ़ रहा हूँ इवन जो अन्य जो बड़े बड़े लोग हैं कबीर तुलसी सब पता है हम ये महसूस करते हैं कि जो भी हमारे धर्म गुरु रहे सभी मानवता ही बताते हैं और केवल सभी को जोड़ना है अगर समाज में सभी लोगों को एक समन्वय किया जाए और सभी एक जैसे ना वसुदेव कुटुक्म जो हमारा नारा है तो बस वही हम रियल सेंस में लगा दें सही बात जो हमारे पुरजन कह गए तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप जैसे कि भक्ति बक, वगैरह करते होंगे या पूजा पाठ वगैरह नहीं है? मैं ज़्यादा भक्ति नहीं करता हूँ लेकिन हर काम ईश्वर के नाम से शुरू करता हूँ चूँकि मेरे पिताजी ओम नमे सिवा का जाप जो कि हमारे पिताजी ने कहा वो दिमाग में आया आ, मेरी मदनलाल का नाम भी शांति था वो भी बड़ी आ, अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो हम केवल अपने जो आप मंत्र का नाम है जैसे आप क्या बड़ा अच्छा हमने देखा कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नम सिवाय रामेश्वराय रामेश्वराय हर हर बोले तो इन मंत्र को जाप करके मतलब काम से पहले एक बार ईश्वर को याद जरूर करता हूँ हर काम उनके नाम पर करता हूँ और हमने जब भी देखा जब परेशानियाँ आई हैं तो उनको हमने याद किया है, और एक समय हम जरूर टूटे थे जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ विश्वास भी हिला लेकिन उस विश्वास को ये ब्रह्मा कुमारी ने हमें दोबारा स्थापित किया क्या बात क्योंकि वो और हमेशा उतार चढ़ाव तो जीवन में रहते सफलता हैं सफलताएं हमें खूब मिली जो हमने सोचा उससे ज़्यादा ईश्वर ने दिया हमेशा ये रहा अब जैसे यहाँ जो सोच के आए थे हमारे रतन ने तो जो भी कहा हो लेकिन अब यहाँ मुझे उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है <laughs> और बड़ी हमें एक जो कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपसे बात करके तो और ही अच्छा लग रहा है <laughs> क्या बात मैं अपना माध्यम से जो अपने विचार हैं कह रहा हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने समय दिया <laughs> जी और हमारे विचारों को आप पहुँचाए और अच्छा जाते जाते राम सिंह जी ये बताइए कि आप संगीत अगर सुनते हो तो कौन सा एक गीत जो आपको प्रेरणा देता है ऐसी कौन सी गीत है संगीत का मेरा रुचि अगर आप बात करेंगे ईश्वर के भजन तो अच्छे लगते हैं और अगर आप फिल्मी बातों को तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं पुराने में से कोई एक एक गीत का गीत सुना थोड़ा तो लाइन सुनाइए मुझे ऐसा कोई ज्यादा लगाव नहीं रहा संगीत से मैं ये महसूस करूँगा जी जी पर जो भी गाने आते हैं मैं कह नहीं सकता क्योंकि इसमें मेरी रुचि ज्यादा नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा मतलब नाटक में भी जैसे कभी मैंने शायद पार्टिसिपेट नहीं करा नहीं किया हाँ स्पीच में दे सकता हूँ आई कैन जो मैंने पब्लिक हियरिंग भी पांच पांच हजार लोगों की कराई uh, है आई कैन हैंडल मीडिया आई कैन हैंडल प्रेस गवर्नमेंट उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन संगीत में हमारी ज्यादा रुचि न कहे बस ईश्वर का नाम हमें मंत्र जो हमें सिक्स क्लास में याद थे मैं सुना सकता हूँ एक मंत्र आपको सुना दीजिए एक चलते चलते जो आपका आजकल वस्दैव कुटुम्बकम है जी सर्वे सुखि सर्वे सर निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ओम भद्रा पशन म कचिद ओव सुखिन सीरामया भद्रा पश्यंत मचि दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति ओम शांति शांति शांति ओम शांति शांति शांति डॉक्टर रामराज सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी चीज़ें आपने बताया अपने अनुभव के हमारे साथ जो लेन देन आपने किया है और मुझे लगता है कि हमारे जो रेडियो लिसनर्स हैं जो सभी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपकी बात जो है दिल तक पहुंच गई होगी और वो भी अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास आज ही से करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और आपने जो जिक्र किया घड़ी घड़ी मुझे एक बहुत अच्छी बात आपके शब्दों से और आपके जो वार्तालाप से लगा कि आप अपनी दादी जी को बहुत याद करते हैं और अपनी गुरुजनों को जिन्होंने जैसे पिताजी कहे या टीचर कहे इनकी जो शिक्षाएँ हैं वो हमेशा आपके साथ रही और ख़ास करके अरदांगनी आपकी पत्नी रही येस, येस। इनका जो सहयोग आपको मिला जबकि वो पढ़ी लिखी थी वो भी नौकरी वगैरह कर सकती थी लेकिन उन्होंने उन सारी चीज़ें तैग करके सिर्फ़ आपकी सेवा में वो रहे और आपको उनका जो सहयोग मिला वो भी आपको याद है अच्छी तरह से और मैं यही कहूँगा कि हमारे जो रेडियो लिसनर्स हैं आजकल जो फैमिली में जो टुटाव सा हो रहा है यहाँ देखिए कितनी बड़ी जोड़ है तो इस तरह से हम भी अपने दादी माँ से अपने पिताजी से मम्मी से अगर ये ग्रहण दृष्टि रखे कि हम कुछ सीख सके और कुछ हम उनसे ले सके, वो अगर दृष्टिकोण बना रहे तो फिर जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन हम कुछ लेन देन वाली बातें रखते हैं, हैं तो उसमें कटाव ज़रूर हो जाता है लेकिन अगर कुछ सीखने की जिज्ञासा रखें हम बड़ों से तो शायद वो जोड़ बनी रहती हैं और हम वसुदेव कुटुम्बम कम जो हमारी भारत देश की नींव है उसको कहीं ना कहीं हम स्थापित पुनः कर सकते हैं ऐसी मेरी शुभाशा है और फिर से एक बार डॉक्टर राम सिंह रामराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट अध्यात्म ज्ञान का आत्मा सम्मान का और नैतिक मूल्यों का ये सिलसिला जारी रहेगा लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबा 90.4 एफएम, फोर एफ एम सुनते रहिए मस्कराते रहिए